शांति शांति ही ओम वेद ज्ञान की चर्चा में एक विशेष विषय विशे पर हम विचार कर रहे हैं वो है वेदोक्त धर्म जैसा कि आपको बताया कोई धर्म है तो जहाँ पर उसका वर्णन है उसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं जो उनको समझाते हैं उनको हम धर्मगुरु कहते हैं और जिससे वो प्राप्त होता है उसे ईश्वर देव परमात्मा आदि आदि नामों से हम पुकारते हैं तो जो धर्म ईश्वरीय हो उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए और यदि वेद ईश्वरीय धर्म ग्रंथ है तो इसके अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो ईश्वरीय नियमों से अलग हो अर्थात ईश्वर समस्त संसार का रचयिता है व्यवस्थापक है संचालक है तो उसकी ये बात उसमें होनी चाहिए अर्थात इस समस्त संसार के बारे में इसकी व्यवस्था के बारे में इसके निर्माण के बारे में इसके संचालन के बारे में इसके परिणाम के बारे में ये बातें उस ग्रंथ में अवश्य होनी चाहिए क्योंकि जो इस ग्रंथ का बनाने वाला है उसका और इन वस्तुओं का एक सतत संबंध है ये सारा जो ब्रह्मांड है ये जोरा संसार है ये जगत है तो इस जगत की जो रचना की है जिसने बनाया है तो उसका ज्ञान इस समस्त रचना में है और उसने ये जो ज्ञान दिया है तो रचना में जो कुछ आवश्यक है रहने वालों के लिए उपयोगी है रहने वाले की ज़रूरत है वो ज्ञान भी उसमें होना चाहिए और वो ज्ञान उस रचनाकार के साथ साथ और कैसा होना चाहिए कि वो करने के लिए ऐच्छिक तो हो ही नहीं सकता ऐच्छिक चीज़ वो देगा क्यों आपके हित के लिए उसे काम करना है आपके सुख के लिए काम करना है आपके आनंद के लिए उसे काम करना है तो उसमें वो बात है कि इस किन से आनंद मिलना है निषेध तो केवल उस चीज़ का है जिससे आपको सुख नहीं मिलेगा या प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी वो सब निषिध है वर्जित है और उसका दंड यही है कि उसका फल जो अच्छे का फल नहीं मिला उसका विपरीत हो गया ये उसका फल है मैं सुख के लिए जो साधन इकट्ठे किए थे उनसे सुख नहीं मिला तो उन जो मिलेगा उससे विपरीत जो परिस्थिति है वो दुख होगी तो इस किसी भी धर्म ग्रंथ में उसके जो बनाने वाले के सारे गुण प्रकट होने चाहिए उसके कार्य प्रकट होने चाहिए उसकी व्यवस्था प्रकट होनी चाहिए और उसमें रहने वाले उत्पन्न होने वाले वस्तु व्यक्ति पदार्थ के बारे में वो पूर्ण जानकारी चाहिए जो वहाँ पर है जिससे क्योंकि संसार में कोई पदार्थ बना है तो उसका उपयोग होगा उसका कोई उपयोगता होगा उससे होने वाले लाभ होंगे तो उससे न, उसके अभाव में या उसके गलत होने में हानि भी होगी तो वैसे ही इस समस्त को लेकर के जो ग्रंथ बना उसमें ये बातें होंगी तो जो एक मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए उन बातों का नाम हमने जैसे पीछे बताया धर्म है और इसलिए समस्त धर्म अखिल जो धर्म कहा है उस समस्त का वो आधार है अर्थात कोई चीज उससे छुटी हुई नहीं है तो ऐसी स्थिति में जैसे मनु के श्लोक हैं या दर्शन के सूत्र हैं या और संदर्भ हैं जहाँ पर धर्म की परिभाषाएं की हैं ऐसी कौन सी परिभाषा है जो वेद में घटित होती है जब ये प्रश्न मेरे विचार में आया मेरे सामने आया मैंने इसको वेद को देखा और अनुभव किया कि कहाँ जो है ये बात हो सकती है कि जिसे हम कह सकते हों कि ये वेद का धर्म है इसका समाधान ऋषि दयानंद के द्वारा प्राप्त होता है ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद के विषयों पर चर्चा की है और वेद में क्या क्या बातें मुख्य रूप से हैं उनका थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन जो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ में कराया है वहीं पर एक विषय है वेदोक्त धर्म विषय अर्थात वेद जो है किसे धर्म मानता है मनुष्यों के लिए क्या धर्म है क्योंकि और चीजों के धर्मों की तो जरूरत नहीं है जो जड़ वस्तुएं हैं उनके धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है वो तो स्वयं अपने आप उस धर्म का पालन करती हुई होती हैं उसके नियमों को कोई खंडित नहीं कर सकता कोई खंडित करने की भावना वाला ही नहीं है वो तो उस नियम से चल रही हैं जो पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य इतर प्राणी हैं उनको भी धर्म की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सब वही करते हैं जो उनके लिए निर्धारित है जो प्राकृतिक है जो नियम है जो उनको जन्म से प्राप्त होता है मृत्यु पर्यंत तक वही रहता है न तो उसमें कोई बदलता है न वो बदल सकते हैं उनके साथ कोई बदलाव होता भी है तो मनुष्य के कारण होता है मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करता है तो उसमें वो फेर बदल करता रहता है वो फेर बदल उस पशु के लिए उस प्राणी के लिए उस पक्षी के लिए कोई अर्थ नहीं रखता आपने गाय का बहुत दूध बढ़ा दिया उससे गाय को क्या लाभ है आपको दूध चाहिए था इसलिए आपने गाय की नस्ल सुधार करके उसको दूध बढ़ा दिया आपने इसलिए थोड़ी दूध बढ़ाया इससे गाय को फायदा होगा इससे गाय का बल बढ़ेगा वहाँ आपका स्वार्थ मुख्य कारण है आप बछड़े को थोड़ी पिलाने के लिए दूध बढ़ा रहे हैं आप तो स्वयं प्राप्त करने के लिए दूध बढ़ा रहे हैं तो उसकी आप नस्ल सुधारते हैं कि उसको आप अच्छा खाना खिलाते हैं कि आप उसके लिए व्यवस्था करते हैं ये आपके स्वार्थ से जुड़ी हुई बातें हैं उसमें पशु के हित से कोई संबंध रखती नहीं है इसलिए जैसे जड़ वस्तुओं का उपयोग आप अपने लिए करते हो वैसे ही चेतन वस्तुओं का भी प्राणियों का भी उपयोग आप अपने लिए करते हो वहां आपके अनुकू आपके भाग में तो धर्म वर्णित है आप पशु को कष्ट नहीं देंगे आप पशु को हत्या नहीं करेंगे आप पशु की हिंसा नहीं करेंगे आप पशु को दुख भूखा नहीं रखेंगे पशु को ऐसा नहीं करेंगे ये आपके पक्ष में तो धर्म है लेकिन पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता कि उसे हम उपदेश करें तो तुम झूठ मत बोलो तुम सच बोलो तुम ये करो क्योंकि ये सब समस्याएं मनुष्य के साथ हैं आप एक कल्पना करके देखो कि जो गाय है गाय के बच्चे की माँ कभी ये शिकायत नहीं करती कि आजकल ये बहुत उद्दंड हो गया है ये झूठ बोलने लग गया है ये पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाता है ये अमुक चीज़ नहीं करता है ये प्रणाम नहीं करता है ये भोजन ठीक से नहीं करता है ये कहने की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि उसके तो निर्धारित हैं वही वो करते हैं वही उसकी माँ करती है वही वो करता है उनका संबंध भी उतनी ही देर रहता है जितनी ज़रूरत होती है गाय का बछड़े ने जैसे ही दूध पीना छोड़ा बछड़ा गाय का कुछ नहीं लगता वो अपना स्वतंत्र जीवन जीता है वो अपना स्वतंत्र है लेकिन एक मनुष्य है जो एक संतान को पैदा करने के बाद शताब्दियों तक उससे संबंध बना के रखने की बात करता है उसको एक एक दिन बढ़ा करके वो समर्थ हो जाने के बाद भी उससे अपने संबंधों को अलग नहीं करता है एक जवान का उत्तरदायित्व तो अपने बूढ़े माता पिता के प्रति जीवन भर बना ही रहता है किसी पशु का तो अपने माता के पिता के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता इसलिए उनको धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है उनको कोई नियम की मर्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है वो तो अपने जो संवेग हैं वो उनसे चलते हैं वो उनकी रक्षा के लिए उनकी उन्नति के लिए उनके बचाव के लिए उनकी, उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है उनकी संतान की इच्छा उनकी वंश को वृद्धि करती है उनकी भूख की इच्छा उनको बलवान बनाती है उनकी नींद उनके विश्राम देती है हाँ उनके भाग दौड़ उनको सुरक्षा देती है उनको बचाती है उनकी बीमारी प्राकृतिक रूप से ठीक होती है होती है नहीं होती है सहते हुए मर जाते हैं उनमें से कौन चिंता करता है कि ये बीमार है उनका कौन सा चिकित्सालय है कौन सा हॉस्पिटल है कौन सा डॉक्टर है कि वो आके दवा देगा लेकिन मनुष्य के साथ इसका सब विपरीत है मनुष्य उत्पन्न होता है तो जिस परिस्थिति में होता है उसको कोई यदि सहायता न मिले तो वो बच नहीं सकता वो जन्म से मृत्यु तक ऐसी सहायता पर निर्भर है जो मनुष्य के विवेक से पैदा होती है मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप नहीं है वो सहायता मनुष्य के अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं है वो सहायता मनुष्य को ज्ञान के द्वारा नैमितिक ज्ञान के द्वारा अच्छे ज्ञान के द्वारा दी जाती है और इसलिए वो सहायता जिसको चाहिए और जो करता है दोनों को उसकी आवश्यकता है समझने की और इस समझ का नाम धर्म है हम वेदोक्त धर्म के विषय में जिस विशेष मंत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं उन मंत्रों का ऋषि तो संवनन है और देवता संज्ञान है संज्ञान को यदि केवल ज्ञान समझते हों तो वेद में ऐसे सूक्त भी हैं जिनका देवता केवल ज्ञान है हमने इस संदर्भ में बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रिरत नाम धेयम दधाना मंत्रों के जो ग्यारह मंत्रों का सूक्त है उसका ऋषि तो बृहस्पति है और उसका देवता ज्ञान है ज्ञानम लेकिन यहाँ ज्ञानम नहीं है यहाँ संज्ञानम है और ऐसा ही संज्ञान का सूक्त एक और है जिसकी हम अभी पीछे चर्चा करके चुके हैं वो है जो सौमनस्य सूक्त है सरृदय सामनस्यम अविद्वेशणोमी वहाँ उसका देवता संज्ञान है तो ज्ञानम और संज्ञानम सामान्य रूप से देखा है तो ज्ञानम ज्ञान है संज्ञानम सम्यक ज्ञान है विशेष ज्ञान है इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर इन मंत्रों के भावों से पता लगता है वो शुद्ध बौद्धिक चीज है और ये पारस्परिक चीज है चाहे वहां के संज्ञान सूक्त की बात हो वहां माता पिता भाई बहन परिवार के लोग उनके बीच के व्यवहार को चित्रित किया गया था और उस व्यवहार को करने के लिए ज्ञान की नहीं संज्ञान की आवश्यकता बताई संज्ञान का मोटा अर्थ है समझ मतलब सूझ वो एक हमारे परिस्थिति से पैदा होने वाला उचित भाव तो वैसा ही इस सूक्त का भी ऋषि संवन है और देवता जो है वो संज्ञान है अथर्ववेद के उसमें सौमनस्य था अथर्वा ऋषि था उसका और संज्ञान उसका देवता था तो यहाँ पर भी संज्ञानम देवता है अर्थात वो समझ पैदा करना जो एक दूसरे के व्यवहार में साधक है उसको यहाँ धर्म कहा तो ये धर्म उस सूक्त में परिवार के नाते वर्णन था उसका अर्थात एक परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के सदस्य के साथ दूस, दूसरे परिवार के व्यक्ति के साथ अपने परिवार के भिन्न भिन्न भिन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार हो क्या करने से परिवार में सद्भाव रह सकता है एक दूसरे के साथ सहयोग रह सकता है एक दूसरे के साथ सुख की वृद्धि हो सकती है ये सब चर्चा उसमें थी उस सूक्त से इस सूक्त का जो विशेष अंतर है वो अंतर यह है कि वहाँ परिवार केंद्र बिंदु था यहाँ समाज है और ये धर्म जो है यहाँ परिवार की मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है यहाँ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्य का मनुष्य समुदाय के साथ समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ संबंध बन सकता है इसलिए ये मंत्र जो हैं मनुष्य को समाज में कैसे जीना चाहिए कैसे सोचना चाहिए कैसे करना चाहिए इस बात की विशेष चर्चा करते हैं सामान्य रूप से इस सूक्त में मंत्र चार हैं लेकिन ऋषि दयानंद वेदोक्त धर्म की व्याख्या करते हुए तीन ही मंत्रों की व्याख्या करते हैं पहले मंत्र की चर्चा वो नहीं करते हैं लेकिन जब हम आर्य समाज के अंदर सत्संग के बाद मंत्रों का पाठ करते हैं जिसे हम संगठन सूक्त कहते हैं उसके चारों ही मंत्रों का पाठ करते हैं और उन चारों मंत्रों का अर्थ भी बोलते हैं संसमित दिवसे वृषण नग्न विश्वा आ इलस्पदे समिध्य से स न भरा यहाँ प्रार्थना की गई है कि वो परमेश्वर इस सृष्टि का रचने वाला है वो प्रकाशमान है वो ही इसका धारण पोषण भरण करने वाला है और उसका ही संसार में जो ऐश्वर्य है वो प्रकाशित हो रहा है समिध्य से इलास्पदे वो अत्यंत समादरणीय पूजनीय स्थान पर है और उसका जो ऐश्वर्य है तेज है वो यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है वह स नो वसून ऐसा जो परमेश्वर है वो स्वयं धनों का स्वामी है ऐश्वर्य और संपत्ति का मालिक है इसलिए हमको यदि ऐश्वर्य चाहिए तो उसी से प्राप्त हो सकता है वही हमारा देने वाला है तो यहाँ आ भरा जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना का मंत्र का इस पहले मंत्र का इन तीन मंत्रों से क्या संबंध है क्योंकि एक सूक्त में पढ़े हैं तो एक दूसरे के साथ संगति और एक दूसरे के साथ पूर्वा पर संबंध तो होना ही चाहिए देवता और ऋषि के नाते मंत्र चारों एक ही हैं इस मंत्र का ऋषि भी संवर्णन है और आगे के मंत्रों का ऋषि भी संवर्णन है इस मंत्र का देवता भी संज्ञान है और आगे के मंत्रों का देवता भी संज्ञान है तो ये जो पारस्परिक संबंध है ये मंत्र सूक्त के शेष मंत्रों से अपने को जोड़ता है तो इस जोड़ने का जो संबंध है वो दूसरे मंत्रों के अर्थों से भी जुड़ना चाहिए तो वसूनिया भर हे परमेश्वर इस सृष्टि के जो तुम स्वामी हो इसका तुम रचनाकार हो इसके निर्माण करता हो तो संसार का सारा ऐश्वर्य तुम्हारा है तुम्हारा बनाया हुआ है उसके तुम अधिकारी हो वो समस्त ऐश्वर्य हमको प्राण मिलना चाहिए प्राप्त होना चाहिए और वो कैसे प्राप्त हो सकता है अगले तीन मंत्रों में इसकी चर्चा है अर्थात उस धार्मिक आचरण से उस ऐश्वर्य को प्राप्त किया जा सकता है ओ पृथिवी शांतिराव शांति रोषधय शांति, शांति वनस्पत शांतिर्श् देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति शांति cha